चिंता मड़ी भगवान क्या है ध्यान की की दूसरी विधि। एकांत स्थान में बैठकर आंखें मूंदकर ऐसी भावना कि मानो सच्चित रूपी समुद्र की अत्यंत आ गई है और मैं उसमें गहरा डूबा हुआ हूँ अनंत विज्ञानानंद घन समुद्र में निमग्न हूं समस्त संसार परमात्मा के संकल्प में था उसने संकल्प त्याग दिया इससे मेरे सिवा सारे संसार का अभाव होकर सर्वत्र एक सच्चिदानंद परमात्मा ही रह गए मैं परमात्मा का ध्यान करता हूँ तो परमात्मा के संकल्प में मैं हूँ मेरे सिवा और सबका अभाव हो गया जब परमात्मा मेरा संकल्प छोड़ देंगे तब मैं भी नहीं रहूँगा केवल परमात्मा ही रह जाएंगे यदि परमात्मा मेरा संकल्प त्याग न कर मुझे स्मरण रखे तो भी बड़े आनंद की बात है इस प्रकार भेद सहित निराकार की उपासना करें। इसमें साधना काल में भेद है और सिद्ध काल में अभेद है परमात्मा ने संकल्प छोड़ दिया बस एक परमात्मा ही रह गए एक युक्ति यह है इसके अतिरिक्त निराकार के ध्यान की और भी कई युक्तियां हैं उनमें से दो युक्तियां सच्चे सुख की प्राप्ति के उपाय शीर्षक के लेख में बतलाई गई है वहां देखनी चाहिए कहने का अभिप्राय यह है कि निराकार का ध्यान दो प्रकार से होता है भेद से और अभेद से दोनों का फल एक अभेद परमात्मा की प्राप्ति की है जो लोग जीव को सदा अल्प मानकर परमात्मा से कभी उसका अभेद नहीं मानते उनकी मुक्ति भी अल्प होती है सदा के लिए वे मुक्त नहीं होते उन्हें प्रलय काल के बाद वापस लौटना ही पड़ता है इस मुक्तिवाद से वे ब्रह्म को प्राप्त होकर के भी अलग रह जाते हैं अब साकार के ध्यान के संबंध में कुछ कहा जाता है साकार की उपासना के फल दोनों प्रकार के होते हैं साधक यदि सद्यो मुक्ति चाहता है शुद्ध ब्रह्म में एक रूप से मिलना चाहता है तो उसमें मिल जाता है उसकी सद्यो मुक्ति हो जाती है परंतु यदि वह ऐसी इच्छा करता है कि मैं दास सेवक या सखा बनकर भगवान के समीप निवास कर प्रेमानंद का भोग करूँ या अलग रहकर संसार में भगवत प्रेम प्रचार रूप परम सेवा करूं तो उसको सालोक्य सारोक्य सामिप्य सायुज्य आदि मुक्तियों में से यथारुचि कोई भी मुक्ति मिल जाती है और वह मृत्यु के बाद भगवान के परम नित्यधाम में चला जाता है महाप्रलय तक नित्यधाम में रहकर अंत में परमात्मा में मिल जाता है या संसार का उद्धार करने के लिए कारक पुरुष बनकर जन्म भी ले सकता है परंतु जन्म लेने पर भी वह किसी फसावट में नहीं फंसता माया उसे किंचित भी दुख कष्ट नहीं पहुँचा सकती वह नित्य मुक्त ही रहता है जिस नित्य धाम में ऐसा साधक जाता है वह परम परमधाम सर्वोपरि है सबसे श्रेष्ठ है उससे परे एक सच्चिदानंद घन निराकार शुद्ध ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है वह सदा से है सब लोग नाश होने पर भी वह बना रहता है उसका स्वरूप कैसा है इस बात को वही जानता है जो वहाँ पहुँच जाता है वहाँ जाने पर सारी भूलें मिट जाती है उसके संबंध की संपूर्ण भिन्न भिन भिन्न कल्पनाएँ वहाँ पहुँचने पर एक यथार्थ सत्य स्वरूप में परिणित हो जाती है महात्मागण कहते हैं कि वहाँ पहुँचे हुए भक्तों को प्रायः वह सब शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं जो भगवान में है परंतु वे भक्त भगवान के शिष्ट कार्य के विरुद्ध उनका उपयोग कभी नहीं करते उस महामहिम प्रभु के दास सखा या सेवक बनकर जो उस परम धाम में सदा समीप निवास करते हैं वे सर्वदा उसकी अज्ञा आज्ञा में ही चलते हैं गीता के अध्याय 8, 24 का श्लोक इस परम धाम में जाने वाले साधक के लिए ही है वृद्धारण्यक और की उपनिषद में भी इस अर्ची मार्ग का विस्तृत वर्णन है इस नृत्यधाम को ही संभवतः भगवान श्री कृष्ण के उपासक गोलोक भगवान श्री राम के उपासक साकेतलोक कहते हैं वेद में इसी को सत्यलोक और ब्रह्मलोक कहा है वह ब्रह्मलोक नहीं जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं जिसका वर्णन गीता अध्याय आज के सोलहवें श्लोक के पूर्वार्ध में है भगवान साकार रूप से अपने इसी नित्य धाम में विरासते हैं साकार रूप मानकर नृत्य परम धाम न मानना बड़ी भूल की बात है